श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गोपाल की मां खाना पीना नहीं हुआ आसन पर बैठकर आंखें मूंदकर एक बार गोपाल को बुलाइए ना और ऐसा ही होता फिर आंखें खोलकर गोपाल की मां हंसते हुए कहती गोपाल कहता है कि आज वह अपने हाथ से नहीं खाएगा तब सेविका छोटी बच्ची को खिलाने के समान उन्हें खिला देती इस प्रकार रात में भी कई बार मुंह में थोड़ा सा कुछ डालकर ही गोपाल की मां सो जाया करती भोजन के अतिरिक्त अन्य सारी व्यवस्था निवेदिता स्वयं ही संभाला करती थी उनके लिए उन्होंने एक दासी भी रख ली थी इस प्रकार लगभग दो वर्ष बीत गए धीरे धीरे गोपाल की मां का अंतकाल समीप आ पहुंचा वृद्धा के वाणी बंद हो जाने के कुछ दिन पहले माता आकर उनकी सैया के पास बैठी थी यह मालूम होने पर वृद्धा ने कहा गोपाल तुम आ गए आओ आओ देखो इतने दिन तक तुम मेरी गोद में बैठते रहे आज तुम मुझे अपनी गोद में लो अघोरमढ़ी का सिर मां की गोद में रख दिया गया तथा तो मां माँ पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगी जैसे सूर्यदेव अस्ताचल को जाते समय पश्चिम आकाश में रक्तिम छटा बिखेरते जाते हैं वैसे तो ही चिर यात्रा को निकली अघोरमणी के मल्लान मुखमंडल पर परम शांति की आवाज छलक उठी वे पुनः न जाने क्या पाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी माताजी कुछ भी नहीं समझ पाई तब सेविका ने बताया कि वे माताजी को गोपाल अर्थात श्री रामकृष्ण के रूप में देखते हुए उनकी चरण थोड़ी मांग रही हैं। तदुपरांत उसने अपने आचल से माताजी के चरण रेणु लेकर अघोर मणि के संपूर्ण शरीर में लगा दी किन्तु महादनिर्विकार थी अघोर अघोरमढ़ी को वे सास के समान सम्मान दिया करती थी एक दिन दक्षिणेश्वर में भोजन करते हुई माताजी ने गोपाल की मां ने कहा था बहुरानी क्या खा रही हो थोड़ा सा मुझे भी दो ना इस पर माताजी ने कहा था बाप रे आपको उच्छिष्ट नहीं दे सकूंगी। पर आज वृद्धा का अंतिम समय आसन्न है आज वह आपत्ति नहीं रही फिर उस समय माँ ध्यान मग्न थी जब बाह्य ज्ञान ही नहीं था तो फिर बाधा कौन डालता अघोर मणि गंगा तट पर ही जन्म तथा निवास हुआ था गंगा जल से ही उनका भोजन बनता तथा तृषा निवारण हेतु गंगा तट पर ही तपस्या और गोपाल की प्राप्ति हुई थी गंगा के साथ ही उनका सारा जीवन ओतप्रोत रहा था अंतिम समय उन्हें गंगा जी के तट पर ले जाया गया निवेदना ने स्वयं ही नंगे पैर साथ जाकर अपने हाथों से पुष्प चंदन तथा माला आदि से उनकी सैया सजा दी गोपाल की मां के जीवन के अंतिम दो दिन वे उनके समीप ही रही 8 जुलाई 1906 ईस्वी को जब पूर्व गगन उद्धिमान हुई सूर्य के रत्तिम आभा से रंजित हो रहा था उस समय गोपाल की मां के शरीर को शोभा बाजार राजपरिवार के गंगा यात्रा वाले घाट पर ले जाकर गंगा जी की लहरों में आधा डूबो कर रखा गया उस समय उनके दोनों हाथ जबकि मुद्रा में छाती से लगे हुए थे मुखमंडल से ज्योति बिखर रही थी और भक्तों के कंठ से भो भयहारी तारक ब्रह्म नाम निश्चित होता हुआ जानगव की हर हर ध्वनि में विलीन हो रहा था अघोरमणि ने गंगा गर्भ में ही अपनी अंतिम सांस ली हरि त्याग के दस बारह वर्ष पहले से वे अपने आप को सन्यासिनी समझती थी और सदा गेरवे वस्त्र ही धारण किया करती थी एक बार वे बाग बाजार से कृष्णलाल महाराज की एक दस हाथ की गेरवा धोती ले ली ले गई थी बाद में उन्होंने कहा था देख तेरी वह पहनकर बैठने पर मेरा जप अच्छा होता है उनके शरीर त्याग के पश्चात उनकी जप को निवेदना ने ले लिया था उनके द्वारा पूज्य श्री रामकृष्ण का छायाचित्र बेलूर मठ में माताजी के मंदिर में रखा गया है